सौ so, व्यवहारिक बात चौके हम ब्रज कथा और ठीक है व्रज दार्शन कैसे करना है इतना सहज नहीं है कि कई बार तो आज सुबह और व्रज दार्शन के बारे में कथा थी उसका वो कथा की सारांश है कि हमारा उत्तम लक्ष्य है व्रज दार्शन वास्तव वृंदावन में व्रज लीला में प्रवेश करना किसलिए सेवा अभी वो तुलसी स्तुति में वो कीर्तन में वो उद्देश्य प्रकट होते हैं राधा कृष्ण सेवा पाव ए अभिलाष तो सेवा करने के लिए व्रज जाना है यदि भोग बुद्धि से व्रज में जाना है तो व्रज नहीं जाना है व्रज हमारा भोग्य स्थान नहीं है इस पृथ्वी भी इस इस जागत भी हमारा भोग्य नहीं है भोगता है भगवान और हमारा भूल है कि हम सब कुछ जो है हमारा भोग्य वस्तु जैसे ही देखते और इसलिए हम इस भौतिक संसार में है और वृंदावन में नहीं है <coughs> कृष्ण बाह्य मुख भोगवंश करे निकट अस्त हम कृष्ण दो शब्द है श्रीवनमोक और बाह्यमोख श्रीवनमोख का मतलब जो उत्साही है श्री और पूरी राज्य है कृष्ण की सेवा करने के लिए और बाह्यमोख का मतलब कृष्ण वहां पर है हम दूसरे तरफ कृष्ण को देखना नहीं चाहते कृष्ण को उपेक्षा कर अवहेल <laughs> करना हमारा उद्देश्य तो हम कृष्ण को भूल करके कृष्ण भूली से जीवन आदि बढ़े हो माया तारे दया संसार दुख हम इस भौतिक जगत में हैं ही क्योंकि हम प्रयास करते हैं इंद्र सुख के द्वारा इस जगह को भोगना परंतु वास्तव में जितने भी हम सुख के लिए प्रयास करते हैं तो जितने सब दुख हम होता हैं। तो यदि हम भोग बुद्धि लेके मैं भोगी हूँ ईश्वर हम हम भोगी इस बुद्धि से ही वृंदावन जाते हैं हम वृंदावन नहीं जाते। है यदि हम शिवी हो तो हम जहा जा, जाते है वो स्थान वृंदावन है अद्वित आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोले की आप जहा भी हो वहा वृंदावन है तो शील प्रपद एवं श्रील भक्ति सिंह ठाकुर चाहते थे कि क्या है भक्त घूमने जाते हैं घूमने जाते हैं शे तो उसके बारे में बोलो सुबह का समय और कुछ बाकी वृंदावन में जन्म लेते हैं या वृंदा में ज्यादा समय से रहते हैं वे वृंदा उसके बारे में बोलो सुबह का समय वृंदावन तो तो तो में वास करने के समय भक्तों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए सावधानी वृंदावन में वास करने का समय भक्तों से अत्यंत सावधान भक्तों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए यह सावधानी किस प्रकार की है ये सावधानी किस प्रकार है तो ऐसा खातिर है की भक्ति जो हम करते हैं वृंदावन में उससे हम सहस्व गुण का फाव हैं जो वृंदावन के वहां हम लगते और अपराध भी जो हम करते हैं वृंदावन में उससे फाव सहस्व गुण होते इसलिए वृंदावन में सावधानी से रहना चाहिए शील प्रोपाध्य ऐसा सुना था जब मैं पहली बार वृंदावन गया था वो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स उन्नीस सौ छिहत्तर साल में ऐसे सुनने की सूर्य बोले की वृंदावन आउट तीन दिन के लिए अथवा तीन साल के लिए तीन दिन के लिए नमन करने के लिए और बाहर जाना है जिससे अपराध ही करना है जिससे फमिली ब्रीड्स कंसेप्ट वो नहीं हो उसका मतलब क्या है हिंदी में कैसे बोलना है ज्यादा पहचाने से उपेक्षा होती है मतलब ये yeah. हम जब राज में जाते हैं तो पहले दिन हम बहुत आदर करते हैं बहुत सम्मान देते दूसरे दिन भी सम्मान देते है ब्रज व्रज ठाकुर व्रज को तीसरे दिन थोड़ा तो कॉम में और चौथे दिन तो पूरा भूल किया है कि हम वृंदावन में है और आधा दिन और लासी स्टॉल पर जाते हैं और ऐसा वो विज्ञापन है नहीं वृंदावन में एयर कंडीशनिंग वॉ वी वी सब कुछ हो तो ब्रज मई भजन करो चपस्या का कुंज ऐसे एयर कंडीशनिंग गीजर सब सब सुविधा है तपास्य तो शिल प्रभात तीन दिन या तीन साल तीन साल रहो और सेवा करो एक्चुअली शिल प्रापा की बहुत इच्छा थी इस कॉन्दापन के लिए, लिए जो अब तो सब भूल हो गया और स्थिति जो हो तो उसको सुधार करना तो लगभग असंभव है शिला प्रापा की एक बड़ी इच्छा थी आदेश अविभावित नारे होंग वृंदावन में नहीं रहेंगे इसका का बदनाम होगा तो स्थिति अलग हो गया तो पूरा आदर से सम्मान देने से वृंदावन जाना है और एक्चुअली वृंदावन में और वृंदावन का है बाहा भी तो पूरा तत्पर होने चाहिए जिससे हम अपराध नहीं करेंगे तो, तो वहा जाके तो और तीव्रता से भक्ति करना चाहिए खाली देखने के लिए नहीं कनिष्ठ अधिकार एम देखने से प्रेरित होते हैं भक्ति में इसलिए ये सब मंदिर बनाना का प्रयोजन कनिष्ठ भक्तों के लिए उनका विचार है कि मंदिर आना ठाकुर जी का दर्शन करना तो भक्ति है और माध्यम तो श्रावण करने से प्रेरणा मिलते है इसलिए ही भक्ति में प्रथम स्तर वास्तविक भक्ति में प्रथम स्तर है श्रवण दशा दशा का मतलब अवस्था तो वास्तविक भक्ति का आरंभ होते है श्रवण करने में देखने में नहीं और उत्तम फल है भक्ति का सेवक और श्री कृष्ण की साक्षात सेवा में भगवान का साक्षात दर्शन भी मिलते तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति का उत्तम फल है भगवान का दर्शन करना और जो कनिष्ठ अधिकारी है सूर्य बाद में दर्शन करने से संतुष्ट आज दर्शन की हो बस <laughs> तो कनिष्ठ अधिकारियों का एक लक्षण है कि वे आपन को उत्तम अधिकारी सोचते और इसलिए प्रयास नहीं करते भक्ति में प्रगति करने के लिए और श्रवण भी नहीं करते है अगर श्रवण करते हैं, तो केवल लीला श्रवण करना चाहते है लेकिन कैसे काम क्रोध वो सब से हम मुक्त हो गए तो शून्य की चले है उनका विचार में विचार नहीं है वो ही समस्या है विचार नहीं करते तो केवल भाव से भक्ति करते लेकिन वो भाव जिसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि है वो भाव तो वास्तविक व्रज भाव नहीं है ओ कथा इतना वो इतना बढ़े थे बहुत अच्छा चाय चाय का प्रबंध करो उ कथा बहुत लंबी थी तीन घंटे का और उसमें कथा इतना मधुर थी कि एकदम भूखिया चाय पीने का चाय पीने का समय हो तो अभी बंदोबस्त करो ऐसा कुछ कथा में वो भक्तों की सेवा के लिए वो धनी भक्तों मुफ्त चाय का प्रबंध करते सभी भक्तों की सेवा के लिए चाय पीना इतना बड़ा पाप नहीं है शराब पीने जैसे परंतु भक्ति अंग भी नहीं है तो सेंटिमेंटली वो भक्ति जो होते है एक्चुअली भक्ति नहीं है और कुछ है, चर्चा मृत से हम यहां जानना मिलता है कि ज्यादा भक्तों को लेकर वृंदावन धाम में नहीं जाना चाहिए हम प्रचार हेतु भक्तों को वृंदा यात्रा हाँ, एक साथ में साथ प्राप्त देखते हैं कि अपना सुख के लिए व्रज वृंदावन नहीं जाना चाहिए गुरु का आदेश पालन करना चाहिए मैं सुखी होऊंगा यदि यादि व्रज वास करूँगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मथुर भक्ति का एक प्रमुख अंग है साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरय श्री मूर्ति सेवा। ये पांच भक्ति में मुख्य है ये पांच, इसमें मथुर आवास है तो अच्छा हो गोरापा व्रजवास कर यदि सब भक्त व्रजवास करेंगे पूरे जीवन में तो प्रचार नहीं होगा प्रचा हो और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा प्रीति बीते आचे जागर आदि ग्राम सभत्र प्रचार हो गई मोहन वो चैतन्य महाप्रभु की वाणी की पूर्ति नहीं होगी और दूसरी बात है कि कौन योग्य है व्रजवास के लिए श्री प्रभुपाद की एक शिष्या आखो बोले अभी प्रचार करो बाद में वृद्ध का में प्रजवास करो और, और यदि अभी युव काल में प्रचार नहीं करते हो तो वृद्ध का में व्रजवास वास व्रजवास संभव नहीं हो बोले प्रपदा बोले कि यदि हम प्रचार नहीं करेंगे तो ब्राज कहते हुए ब्राजवास करके भी हृदय में द्वेष द्वेश रहेगा जो सांसारिक सं, जीवन भौतिक जीवन का मुख्य लक्षण है द्विष्टा सार्वभूतानंद अमित अकुण एवचा ये अभक्तों के लक्षणों हैं भक्तों का लक्षण क्या क्या है अद्वेष्ट सार्वभूतानंद मैत्र कर्ण एवचा निर्महकार इत्यादि और अभक्तों का द्वेष्ट सार्वभूत सबको द्वेष करना अमैत्र अकूण इत्यादि क्या? इस साल कई भक्तों मतलब ऐसे भक्तों को वृंदावन यात्रा करवाते हैं तो कई भक्तों वृंदा यात्रा के बाद कृष्ण भक्ति में अच्छी प्रगति करते हैं तो हमें प्रचार हेतु तो ले जाना चाहिए कि नहीं ऐसे भक्तों को अलग अलग भक्त होते हैं और दस से किसी को सुधा नहीं कर सकते तो एक प्रकार का भक्त है जो प्राकृत सहजी भक्त है उनका विचार में भक्ति सहज है जो खाली कृष्ण को प्रेम करने हम कृष्ण को प्रेम कहते श्रील प्रभुपाद नहीं बोलते थे कि मैं सबको प्रेम देने के लिए आया हूं प्रभुपा ऐसे नहीं बता उनका उद्देश्य था कृष्ण भक्ति देने का लेकिन प्रभुपाद बताए की बार बार प्रॉपर पॉल तो आप सुनिए प्रॉपर के लेक्चर बहुत ही है ने। और उनकी बुक्स का अध्ययन किसी कि भक्ति एक विज्ञान है प्रोसेस है तो ऐसे केवल बोलने से ही प्रेम नहीं होते हम बार बार प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम बोल सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस क्या है आदर्शधन क्रिया तिथो नृत्ति सोचि अनासक्तिथो भाव तथो प्रेमादंस प्रादुर्भा क्रम स्टेप स्टेप तो ऐसे प्रेम प्राप्ति के पहले आठ स्तर है तो भजन क्रिया कैसे भजन करने है उसके बारे में भक्ति सिंधु बहुत उपदेश तो भक्ति एक वैज्ञानिक पद्धति है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष चाहे थे इसीलो प्रत का उपरोक्त तो ऐसे कल्पना नहीं थी ऐसे आधुनिक युग तो वैज्ञानिक युग बहुत तो प्रचार का हेतु से प्रोपर ऐसे नहीं बने कि कृष्ण भक्ति साइंटिफिक है ये शास्त्रीय वाचन है ज्ञानम विज्ञानम साहित्य वो क्या है ज्ञान विज्ञान चुप्तात्मा कूटस्त नहीं हो आ... ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम निधम रक्षा में शेष था यज्ञात पाने अभूय यज्ञ अभी हम अवशिष्य थे भगवीत भाई श्री कृष्ण कहते है कि अभी मैं ही तुमको और जुम को ज्ञान और विज्ञान दोनों कहता हूँ जिससे और कुछ भी मलम होना अवशेष बाकी नहीं हो, होगा मतलब गीता में श्री कृष्ण भौतिक जगत की स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति दोनों का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन करते पूर्ण मतलब गीता में श्री कृष्ण जो कहते है वो पूर्ण ज्ञान है भगवत का अति करने के लिए लेकिन संक्षिप्त रूप में और एक ही ज्ञान है श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में और भगवत श्रीमदभागवत नयी विज्ञान शही भगवदगी ज्ञान विज्ञान क्षिप्तात्मा कूचस्थ विजय इत्यादि और श्रीमद् श्रीमदभागवत नायक भगवत विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते जय थे भगवत का विज्ञान प्राप्त करने से और पालन करने से हम भौतिक कामनाशों से मुक्त होते हैं। <coughs> तो भक्ति विज्ञान है विज्ञान का क्या मतलब है यदि हम अच्छी तरह पालन कहते हो हम आ, एक निर्धारित फाउ में लगे एसिड एंड अल्कोलाई उसका रिएक्शन से सोल्ट एंड वाटर मिलते न साइंटिफिक तो यदि हम एक एसिड और एक अल्कोलाई तो दोनों का मिक्स करेंगे जल का माध्यम है तो सोल्ट एंड वॉटर इज प्रोड्यूस्ड साइंटिफिक यदि हम दो एसिड का मिक्स करेंगे तो ऐसा रिएक्शन नहीं हो यदि दो अल्कल आई का मिक्स कर नहीं तो एक ही रिएक्शन नहीं हो प्रेबल तो इस प्रकार यदि हम भक्ति में वो सब नियम पालन करेंगे तो हम भक्ति में धीरे धीरे वो में लेंगे फ्रेम फॉल और यदि हम सब विधि विधान हन नहीं करेंगे तो कैसे प्रेम मिलेगा रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद है और उनका नाम से चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी का परिचय है हम चैतन्य अनुगामी नहीं है रूपानुगह रूपानुग सं रूप गोस्वामी के अनुगे अर्थात अनुयायी हैं। हम चैतान्य अनुग नहीं कहते क्यों क्योंकि रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु उनकी सब विशेषकर व्यवहारिक शिक्षा थी जिससे हम चैतन्य महाप्रभु के चरण के अनुसरण कर सकते तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आदि कार दिए है ये है वो हमको मतलब उनके सब भावी संप्रदाय के अनुगामी की शिक्षा जनक है तो हम रूपानुग्र संप्रदाय हैं और रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की प्रेम प्रदाता है चैतन्य महाप्रभु नमो महाद्या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण आय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत चैतन्य महाप्रभु प्रेम दाता है दाता प्रेम दिधाता उन्होंने गुप स्वामी के द्वारा जगत को मतलब वो सब भावी पीढ़ी के लिए लोग स्वामी को शिक्षा दी तो कैसे प्रेम प्राप्ति होती है तो वैज्ञानिक पद्धति है शरणागत होना चाहिए शील प्रभा की कथा में वो प्रेम शब्द इतना सा नहीं आया था और शरणागत होना चाहिए ये surrender surrender to कृषक हमें शरेंदर करना चाहिए शरणागत होना चाहिए प्रपद बार बार बोलें, क्योंकि यदि हम शरणागत होते हैं तो अपने आप प्रेम आएगा लेकिन खाली प्रेम प्रेम बोलने से कुछ काल्पनिक भावना हो सकती लेकिन वास्तव प्रेम नहीं हो इसके बारे में भक्ति ठाकुर कहते हैं अभी मुझे याद नहीं है देख रहा है। हैं शरणार्थी के बारे में भक्ति भक्तिनोक ठाकुर पचास से है कीर्तन उन्होंने पचास कीर्तन देखी शरणार्ग ची के बारे में जिसमें हा जिसमें वो कैसे प्रेम प्राप्त होते है वो प्रथम कीर्तन में भक्तिनाथ ठाकुर लगते है श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया खरी स पार्षदाम सह अवतर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों को दया देने के लिए स्वपार्षद अर्थात उनके सभी नित्य पार्षद के साथ स्वीय धाम उनके धाम नवद्वित धाम के साथ अवतरण किया है अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान उनका उद्देश्य था अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान करना और कैसे प्रदान कहते है शिकाई शरणागति भकत है तो हमको कृष्ण प्रेम प्रदाता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं शरणागति सिकाना के द्वारा तो ये शरणागति भकत है प्राण तो ये सब विचार करने चाहिए प्रेम प्रेम ऐसे केह प्राकृतिक सहज या संप्रदाय उनका विचार है कि प्रेम सहज है तो केवल महसूस करने से ही प्रेम होते हैं लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं है वो फैक्ट्री जाके ओके महसूस करने से केमिकल्स का उत्पादन नहीं होते तो एकदम साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए और यदि उस प्रो जैसे वो थैल जो भूमि से निकालना है तो वो थैल से अलग अलग चीजों <coughs> मिलते हैं प्लास्टिक फोलिस्टन नायलॉन कैरोसिन बेंजीन गैसोलीन कितने से बहुत सारी चीज अलग अलग प्रकार का प्लास्टिक होते है लेकिन वो यादि क्रूड ऑयल से तो कैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनाना है Benzine, या कैरोसिन या नाइलॉन या फोलस्ट तो कैसे बनाना है तो एकदम साइंटिफिक प्रोसेस पालन करना चाहिए यदि उसमें वो एग्जैक्टली exactly एकदम ठीक समय पर प्रोसेस के बीच दूसरा केमिकल डालना है और टेम्परेचर एकदम बराबर प्रेशर एकदम बराबर क्वांटिटी एवरीथिंग एकदम रब होने चाहिए नहीं तो अलग चीज मिलेगा जैसे वो शराब और क्या बोलते वो गांव गांव में बनाते दारू क्या बोलते दारू तो कभी कभी होते है कि वो अखबार में आते है कि सो व्यक्ति मार गए पीछे तो कैसे होते है क्योंकि वो बनाने वाला चो तो ठीक से नहीं किया है और शुद्ध शुद्ध दारू नहीं बना <laughs> और अ, अगर टेंपरेचर ठीक नहीं था या प्रेशर ठीक नहीं था तो डाड़ू शुद्ध नहीं होते और एकदम पॉइजन तो है लेकिन स्लो पॉइजन तो डिफरेंस होते अलग अलग प्रकार का आउकाओ है अगर आप आवकाओ कहीं पिने, तो किस प्रकार आवकाओ फीते हो तो देखने चाहिए एसनो सामान्य फिन्न का अल्कोहल है मैं के लिए बहुत खराब है और दूसरा है जो चुरंत कौन अल्कोहल अल्काहोल ई साइल अल्काहल अलग अलग प्रकार है एक प्रकार है जो एक बार फिन्न से तुरंत यमराज का दर्शन उसका फिन्न से अगले दिन में आप समाचार पत्र में आपका समाचार आएगा यदि या, या, फेमस होना चाहते हैं, तो आई सर दारू फिर तो दारू के बारे में नहीं कहता हूँ भक्ति के बारे में कहता हूँ तो इसका मतलब है कि सावधानी से भक्ति करनी चाहिए यदि हम चित्र वो प्रोसेस पालन नहीं करते है तो अलग फाउने मिलेंगे वो भक्ति करने से क्या मिलते है भक्ति से ही भक्ति मिलते है भक्ति शो वो क्या है शोक भक्त हम्म भक्तार समझाते यार भक्त इसका मतलब है भक्ति पालन करने से प्रेम भक्ति मिलती है भक्त्या समझाते भक्त्या और दूसरे श्लोक ये हैं भक्ति स्थु भगवत भक्त भक्ति स्थु भगवत भक्त समझाते हैं एक श्लोक क्या याद है न फिर जाते हैं भक्त भक्ति भगवत भक्त संघे न फड़ तो भक्त संग करने से भक्ति होती है तो यदि हम चित्र वो वैज्ञानिक भक्ति की पद्धति पालन नहीं करते हैं तो हमारी तथा कथित भक्ति करने से हम भक्ति नहीं मिलेंगे अलग पालने मिलेंगे यदि हम वैज्ञानिक पदाति पालन नहीं करते तो एक्चुअली इस समय पूछताछ के लिए क्वेश्चन एंड एंसर्स सो और बारह तेरह मिनट बाकी है अगर किसी का प्रश्न लेखना अच्छा होने कुछ और आपका यही सभी प्रश्न था तो यही सब प्रश्न का जवाब दिया था। दे क्वेश्चन रामगिरिधारी प्रभु छठी प्रश्न पूछने वाले <laughs> माइक और <laughs> आपका कुछ क्वेश्चंस भी है नहीं। गीता के बारे में चम ऐसा बहुत सारे भक्तों को लेकर वृंदावन ले जाते वृंदावन तो जाते जाते और आम जब कोई ग्रुप लेके जाते है तो उसके संदर्भ ले जाते ग्रुप लेके जाना चैचन्या महाप्रभु संस ग्रहण किए है किस लिए वृंदावन जाने के लिए उनकी इच्छा थी संन्यास लेके वृंदावन सीधे बंगाल से खतवा से प्रभु ने खतवा खतवा वो एक नागर है बंगाल में वहा पर संन्यास ग्रहण किए है उनकी इच्छा थी वहां से सीधे वृंदावन जो क्या वो दीर्घ कथा है कि सही भाई वृंदावन नहीं गए उस समय तो जो पूरी धाम गए हैं जो वृंदावन से अभिनय तो उसके पश्चात पूरी से वृंदावन जाने के लिए यात्रा की और बंगाल नहीं सही गए है पहले राम खेली जिसमें रूप सनातन उस समय दबे का मालिक नाम से नवाब हुसैन शाह का सरकार में दो मंत्री थे तो राजमंत्री या नवाब का मंत्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोले की <laughs> आपके साथ पीछे पीछे हजार हजारों लोग जाते हैं तो ऐसे वृंदावन जाना ठीक नहीं है तो उस समय चैतन्य महाप्रभु सनातन गोर स्वामी का सलाह ग्रहण करके वापस पूरी लौटे गए खन आट सौ दर्शन करके जो सनातन गोस्वामी ने कहा तो इतने सारे लोग लेके ब्रज यात्रा तो शोभा नहीं हो परंतु हम भक्तों लेके जाते वो तो भक्ति श्री रामसभा ठाकुर ने उन्नीस सौ छत्तीस साल में उन्नीस सौ ज परिक्रमा के शायद हजार भक्तों के साथ तो कि और हम भी वहीं से परिक्रमण करते बहुत भक्तों के तो हम क्या चैतन्य महाप्रभु से विपरीत आचरण करते हैं तो एक बात में विपरीत है परंतु चैत्य महाप्रभु की इच्छा की फूर्ति करने के लिए हम करते कहते चैचन्या महाप्रभु उस समय वृंदावन जानना चाहते थे उनकी मनोभीष्ट की कामना कृष्ण प्राप्ति करने के लिए गए थे मतलब वो कृष्ण प्रेम रस स्वादन करने के लिए वही राधा और कृष्ण दोनों न का उन्मीलित रूप है उचन महाप्रभु का अवतार या रूप या व्यक्तित्व का उद्देश्य है राधा भावी दुति सुवल नौमी कृष्ण स्वरूप राधा कृष्ण प्राणी अभी कृतिनी शक्ति स्म एक आत्मी भूमि देह भेद गैतम याज्ञ प्रकटम यदअुना थक्यम राधा भाव्युति वन नौमी कृष्ण श्रोत राधा और कृष्ण एक तत्व स्वादन करने के लिए वे दो रूप में प्रकट होते एक है एक है। और दो रूप में एक प्रकार से ये बहुत यहरा तत्व है तो ये दो रूप एकत्रित होते हैं राधा और कृष्ण दोनों एकत्रित होते हैं गौर के रूप में चैतन्य महाप्रभु का तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है परतु राधा भाव युक्त कृष्ण तो वो भक्ति भाव जो कृष्ण स्वाद करने चाहते थे वो भक्ति रस प्राप्त करने के लिए चैचाल्य महाप्रभु व्रज चाहने चाहते थे और सब लोग ज्यादा लोग वो रस स्वादन करने के लिए योग्य नहीं है इसलिए उनके लिए अकेले वृंदावन जाना पड़ता था के लिए हम बहुत ही भक्तों लेके जा सकते हैं तो, कनिष्ठ भक्तों को व्रज दर्शन दिखाने के लिए बहुत से भक्त लेके जाना अच्छा है और चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग उद्देश्य था कृषक का आत्माधूरी आस्वादन करना और